शिव पुराण रुद्र सहिता देवी कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं हैं, इसलिए वे दोनों उत्साह और जर्जर हो गए हैं परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है भक्त के प्रभाव से मैं सदा उनके वश में रहता हूँ इसमें संशय नहीं है संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है इसमें संशय नहीं है यो भक्ति मान मान लो के सदाह तत्सहायकृत विघ्नहरता रगुस्त दंडो नात्र च संशया देवी मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्रजनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था देवी भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया सती देवेश्वरी बहुत कहने से क्या लाभ मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वस्में हो जाता हूँ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया मुने सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषय शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा शा है उन्होंने यंत्र मंत्र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 उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्णाश्रम धर्मों का तथा धर्मों का भी निरूपण किया पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैद्यक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएँ करते थे वे दोनों दंपति साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं।